नो शो टॉक अमृत वर्षा नंबर फोर कल दोपहर को कुछ मित्रों से मैं बात करता था और उनको मैंने एक कहानी कही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 अभी तो सुबह नहीं हुई लोगों को उठाने से क्या प्रयोजन है और एक ऐसे मकान के सामने जिससे कोई प्रकाश ना निकलता हो जिसमें कोई दिया ना जलता हो जिसमें कोई है भी ये भी पता नहीं उसके सामने आवाज करने का क्या अर्थ है क्या तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं कि आधी रात को लोगों को जगाए दे रहे हो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 उसने बड़े अर्थ की बात कही उसने कहा कि आधी रात को जगाने आ गया हूं ताकि वे प्रभात के पहले जग जाएं और जिस घर में बिल्कुल अंधकार है उस घर पर ज्यादा मेहनत करूंगा क्योंकि अंधकार का अर्थ है कि लोग बहुत गहरे सोए होंगे और उनकी नींद टूट जानी जरूरी है मुझे भी अनेक बार लगता है कि मैं कहीं आपको आधी रात में जगाने को नहीं आ गया हूं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 जिन्हें जागरण के आनंद की थोड़ी सी भी ध्वनि मिलती है उनकी भी एक मजबूरी है उनकी भी एक व्यवस्था है वो बिना जगाया नहीं रह सकते हैं इसलिए अगर आपकी नींद में मेरी बातों से थोड़ी चोट पहुंचे और आपको थोड़ा करबट बदलने पड़े या आपके भीतर कोई जागरण अनुभव हो, हो आपके सपने टूट जाए तो मुझे क्षमा करना यह मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ आपकी नींद को तोड़ूं ये जानते हुए कि नींद टूटना नींद को तोड़ना दुखद है लेकिन यह भी जानते हुए कि जिसकी नींद टूट जाती है वो जब जाग के देखता है तो उसे पता चलता है कि नींद से बड़ा और कोई दुख ना था नींद से बड़ी और कोई पीड़ा ना थी यह कहानी से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं इसलिए यह कहानी मैंने चुनी है आज करीब करीब सारी मनुष्यता सोई हुई है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 इसलिए इस कहानी को चुना मनुष्यता सोई हुई हो आधी रात हो और हमारे सब दिए बुझे हो तो क्या करना होगा और इसके दुष्परिणाम चारों तरफ दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम यह हुए हैं कि हर आदमी इतनी पीड़ा और दुख और संताप से भर गया है कि जीना दुभर मालूम होता है जीना बहुत कष्टपद मालूम होता है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 और सारे लोगों को अपने को समाप्त कर लेने की तैयारी करनी होगी जो सदी इतनी पीड़ित हो उसका परिणाम सिवाय विनाश के और कुछ भी नहीं हो सकता है जो लोग इतने दुखी हों, उनकी आकांक्षा आंतरिक आकांक्षा मृत्यु के लिए हो जाती है जीवन के लिए नहीं दुखी आदमी मरना चाहता है दुखी सदी भी मरना चाहती है और वह मरने के उपाय खोजती है अनेक वाहनों से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 तो ये सारी मनुष्यता छोटे छोटे बीज हैं और इन बीजों में वो पूरी संभावनाएं हैं जो उनमें प्रकट हुई वह आनंद वो नृत्य वो संगीत जो उनमें फलित हुआ वो आलोक और वो जीवन की कृतार्थता और धन्यता जो से प्रकट हुई हर आदमी की संभावना और हर आदमी का अधिकार है और वो मनुष्य जो अपनी इस संभावना की दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है वह अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है और वह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 ये स्वयं के भीतर ही पतन का मार्ग खोल देता है सारे स्वर्ग और नरक सारे पाप और पुण्य सारी संभावनाएं और सारी वास्तविकताएं मनुष्य के छोटे से अणु में समाविष्ट हैं। उनको कैसे खोला जा सके उन्हें कैसे विकसित किया जा सके उन्हें कैसे परिपूर्णता तक ले जाया जा सके धर्म उसका विज्ञान है तो जब मैं धर्म की बात करता हूं तो वे मंदिर आपकी आंखों में ना आ जाएं जो चारों तरफ खड़े हैं वे मस्जिदें आपको ना दिखाई पड़ने लगें जो चारों तरफ बनी हुई हैं और वे घंटियां आपको सुनाई ना पड़े जो कि पत्थरों की मूर्तियों के सामने बजाई जाती हैं, वे सारी बातों से मेरा धर्म का संबंध नहीं है उस तरह के तथाकथित झूठे नामों ने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 और जिनकी आंखों ने प्रकाश को कभी ना छुआ हो अगर वे अचानक प्रकाश में ले जाए जाएं, तो उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी जिन लोगों ने कभी कोई ध्वनि ना सुनी हो जिनके कान कभी सक्रिय ना हुए हो अचानक अगर उन्हें संगीत के जगत में ले जाया जाए वो पागल हो जाएंगे ऊंचाईयां छूने के लिए पात्रता और क्षमता विकसित करनी होती है ऊंचाइयां छूने के लिए ऊंचाइयों में ही रहते हुए ऊंचाइयों की योग्यता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 उसी जगत में संचरण शुरू हो जाता है उसी जगत में प्रवेश शुरू हो जाता है धर्म की साधना पात्रता की साधना है ऊंचाइयों पर अपने को ले जाने योग पात्रता पैदा करते ही वे ऊंचाइयां तत्क्षण उपलब्ध हो जाती हैं उन ऊंचाइयों को पाने के लिए कुछ और नहीं करना होता जो जितना पात्र है उतना उसे उपलब्ध हो जाता है यह शाश्वत नियम है और जो जितना पाप है उसे मांगना नहीं पड़ता उतनी पूर्ति उसकी भर दी जाती है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 और जिसे आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा उत्पन्न होगी वही व्यक्ति श्रम में संलग्न होगा अन्यथा भीख मांगने की आदत हो जाएगी श्रम में कौन संलग्न होगा और सत्य श्रम से ही मिलेगा इस जगत में छुद्रतम चीजें भी बिना श्रम के उपलब्ध नहीं होती और छुद्रतम चीजों के लिए भी मूल्य चुकाना होता है सत्य के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा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 और जिनकी दृष्टि में जीवन से भी मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। जिनके लिए जीवन सब कुछ है वे लोग सांसारिक हैं। और जिनके लिए जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। ऐसे लोग धार्मिक हैं जिनके पास एक ऐसा बिंदु भी है जिसके लिए वे जीवन को भी खो सकते हैं पांच सूफी फकीर हुए उन पांचों सूफी फकीरों को फांसी दी जाती थी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 नाम लेने से कोई कैसे प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्नता क्या कोई इतनी सस्ती बात है और परमात्मा क्या प्रसन्न और अप्रसन्न होता है और क्या आपको पता है उसका कोई नाम है. परमात्मा का कोई नाम नहीं और जो सोचता हो कि ये परमात्मा का नाम है वो किसी मनुष्य कल्पित नाम को ले रहा होगा परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं कोई सोचता हो मैं उसका ध्यान कर रहा हूं तो, तो किसी आदमी की बनाई हुई ईजाद का ध्यान कर रहा होगा सारी मूर्तियां आदमियों की बनाई हुई और आदमी की शक्लों में है सारे नाम आदमियों को दिए गए और आदमियों के द्वारा दिए गए हैं न परमात्मा का कोई नाम है न ना उसकी कोई मूर्ति है न उसकी कोई प्रतिमा है इसलिए कोई सस्ता उपाय मत खोजना माला फेर लेने से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 जब वे गालियां दे चुके उस फकीर ने कहा मैं कल आऊंगा और इनके उत्तर दे दूंगा वे लोग बोले पागल हुए हो गालियों के उत्तर तत्क्षण दिए जाते हैं वह आदमी बोला ऐसी हमारी आदत नहीं जब तक कुछ बात को ठीक से सोच ना ले समझ ना ले तब तक उत्तर नहीं देते 24 घंटे बाद आऊंगा और उत्तर दूंगा और क्या आपको पता है कोई चौबीस घंटे बाद गालियों का उत्तर दे सकता है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 जो देखा आपसे अब आपसे ये कहना कि मैं सत्य खोजने आया था आपके पास बड़ा बड़ा भद्दा मालूम होता है मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती विचार भी नहीं उठता जनक ने कहा अब आ ही गए हो तो रात कम से कम ठहर जाओ सुबह वापस लौट जाना ठीक ही है यहां कहा सत्य मिलेगा रात हो गई थी वो युवक ठहर गया उसे अच्छे भोजन कराया गया उसे बिस्तर पर लिटाया गया जब जनक उसे बिस्तर पर छोड़ के गया वो तो देख के हैरान हो गया जिस बिस्तर पर वो सोया है छत से जो नंगी तलवारें बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई वो तो नीचे बिस्तर पर है ऊपर दो नंगी तलवारें कच्चे धागे से लटकी हुई इतनी ऊंची हैं कि उनको निकाल के भी नहीं रख सकता और उसी बिस्तर पर उसे सोना है कमरे में और कोई जगह भी नहीं जब बाहर से दरवाजा बंद कर गया है अब बड़ी मुसीबत हो गई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 वो युवक बोला कुछ पता नहीं कक्ष कैसा था बिस्तर कैसा था और नींद आई ही नहीं इसलिए नींद आई कि नहीं ये सवाल नहीं जनक ने पूछा क्या हुआ उसने कहा ये दो नंगी तलवारें रात भर सजक किए रही खोज बना रहा भीतर कि अगर जरा सोया तो मृत्यु निकट है जनक ने कहा रात जब वो नृत्य में मैं बैठा था और जब वेश्याएं नाचती थी तब तलवार मेरे ऊपर भी लटकी थी वो तलवारें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती अभी युवक हो अभी वृद्ध की आंखें नहीं मिली जैसे जैसे वृद्ध होने लगा हूं वैसे वैसे तलवारें हर वक्त लटकी हुई हैं और धागा बहुत कच्चा है इतना कच्चा है कि आज तक हमेशा ही टूटता रहा है और हर आदमी पे आखिर में टूट ही जाता है तो इसलिए नाच देखता था लेकिन नाच में था नहीं जैसे रात तुम सोए थे लेकिन सोए नहीं थे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 ये दूसरा तत्व है पहला तत्व हुआ श्रमनिष्ठा, स्वयंनिष्ठा, स्वयं आत्मश्रद्धा दूसरा तत्व हुआ अमूर्छित जीवन आचरण सजगता अप्रमत्ता विवेक ये दोनों तत्व तो तो बड़े मूल्य के हैं इन दोनों का संयुक्त प्रयोग हो तो जीवन का परिवर्तन सुनिश्चित है तीसरा तत्व है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 जो दूर आलोक को दे रहा है उस पर दृष्टि बनी रहे सत्य पर शिव पर सुंदर पर दृष्टि बनी रहे तो जीवन में क्रमशः उनके प्रति ग्रहणशीलता पैदा होती और गति उपलब्ध होती है चौथा तत्व है सोते जागते उठते बैठते जैसा मैंने कहा सत्य शिव सुंदर का स्मरण बना रहे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 हमारी सारी चित्तशा उसके विपरीत है और इसलिए परमात्मा की तरफ हमारे पैर नहीं बढ़ पाते सोचना और जानना है निरंतर क्राइस्ट ने कहा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू कहा कि तुम्हारे भीतर है परमात्मा का राज। उपनिषदों ने कहा तत्व वो तुम्हारे भीतर है ब्रह्म वो बुद्ध कहते हैं वो तुम्हारे भीतर महावीर कहते तुम्हारे भीतर किस लिए इसलिए कि अगर ये बोध अगर ये ख्याल अगर ये भावदशा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 उसने साधु के सारे ढंग देखे उसने सब देख लिया दो चार दिन में हिसाब के साधु के ढंग क्या हैं, कैसे वस्त्र पहनता कैसी धुनी लगाता कैसा क्या करता है वो सब उसने देखा और वो वहां से राजधानी चला गया उसने कहा छोटे गांव में क्या बैठना जब साधु ही बनना है तो राजधानी में बन जाएंगे इसलिए इस वक्त भी हमारे मुल्क के सारे साधुओं का रुख राजधानी की तरफ सारे साधु राजधानी की तरफ जाते छोटे गांव में क्या साधु बनना उसने सोचा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 असाधुता बड़ी कमजोर है पाप बहुत कमजोर है असत्य बहुत कमजोर है आंख बस चली जाए सत्य की तरफ प्रभु की तरफ तो पकड़ लेता बड़ा ग्रेविटेशन है वहां ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है वहां एक दफ़ा आंख भी चली जाए 24 घंटे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 आनंद को परम सत्य को अमृत को जानने से वंचित रहे सबका अधिकार है सबको मिल सकता है लेकिन जो अपने अधिकार के लिए चेष्टा नहीं करेंगे वे अपने अभाग्य के स्वयं ही जिम्मेवार हैं कोई दूसरा नहीं मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनुभत हूं और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें